जब ते राम प्रताप खगे सा उदित भय अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रह उ बहुते न सुख बहुत नन शोका शोकते कहूँ बखानी प्रथम अविद्यान सान सानी अघ लुक लुकाने काम क्रोध कै रव सकुचान कागभसुंड जी कहते हैं हे पक्षीराज राज गरुण जी जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई पाप रूपी उल्लू जहां तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर सुख लहन काहू मसलमान मोह मद चोरा न करव निरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज बिक से विधि नाम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 किसी और नहीं चल पाता धर्मरूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए यह प्रताप जब जाके प्रकाश पछले बार नहीं प्रथम दे कहे पावहिनास यह श्रम श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बन जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन सुंदर उप बन देखन गये सब तरु कुमित पल्लव नये ज्ञानी समय सन काये तेज पुंज गुण शील ब्रह्मानंद सदा लीना देखत बालक बहुकाली नाम एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को सांस लेकर सुंदर उपवन देखने गए वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे सुवसर जानकर मुनि आए तो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में रहते हैं देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के रूप धरे जनुचार्य मुनि सी मुनिदाम आसा बसन व्यसन यह तिनि रघुपति चरित होय तह सुनि तहां रहे सन का भवानी जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी राम कथा मुनि बर बहु बरने ज्ञान जो नि पावक जिमि अरणि मानो चारों वेदि बालक रूप धारण किए हों वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं शिव जी कहते हैं हे भवानी सनकादि मुनि वहां गए थे वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएँ वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है देखिरा म मुनिया हर सिद्डवत के स्वागत पूछ पट प्रभु बैठन कह दे सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया